नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मतबा नाइनटी पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं अभी नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्रि के बाद दशहरा आता है और निश्चित तौर पर हम सभी लोग बड़े ही प्यार से स्नेह से दशहरा इस पर्व को मनाते हैं और नवरात्रि में विशेष रूप से पूजा अर्चना भी करते हैं तो अब नवरात्रि का जो आध्यात्मिक रहस्य है वो अगर हमें पता चल जाए तो और अच्छा हो सकता है तो इसी विषय को लेकर नवरात्रि में विशेष रूप से हम लोग शक्ति की उपासना करते हैं और उसका फल बताया जाता है दशहरा तो इसका रहस्य क्या है आध्यात्मिक रहस्य क्या है और हम लोग इसे ठीक से सहज अपनी जो भाषा है भावना है उससे हम लोग समझ सकते हैं अगर हमें ठीक से उस चीज़ को समझाया जाए तो आइए इस विषय को लेकर हमारे साथ डॉक्टर सीमा लाड उपस्थित हैं जिन्होंने इसी विषय पर मंथन किया है और अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ विशेष रूप से सुनाने वाले हैं तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर सीमा लाड का बहुत बहुत स्वागत है ओम शांति सभी सुनने वाले श्रोताओं का भी मैं अभिनंदन करती हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छे से नवरात्रि का उत्सव मनाया होगा और नवरात्रि में हम लोग क्या क्या करते हैं कितने न, माता के नौ रूपों की उपासना आराधना करते हैं अपने जीवन में कुछ व्रत भी लेते हैं उपवास भी करते हैं जागरण भी करते हैं और आपको गरबा रास भी करते हुए कहीं मतलब कई पंडालों में गरबा रास भी किया जाता है जब जागरण करते हैं जाग जगराता या जागरण भी बोलते हैं उसको जी. तो माता की उपासना करते हैं जब तो साथ में गरबा गरबारास का भी प्रचलन है तो हम सभी देखेंगे कि इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है हुँ. अगर आप YouTube पे तो आजकल नवरात्रि के बहुत सारे वीडियोज़ उपलब्ध है तो उसमें उनमें आपने क्या देखा होगा और हम क्या डिफरेंट आपको बता रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगी कि नौ जो दो दूसरे नवरात्रि के वीडियोज़ है उसमें आपको नौ देवी देवियों के अलग अलग नाम बताएंगे उनको कौन सा भोग पसंद है उनको कौन सा रंग पसंद है ये बताएंगे और उनके उपासना से आपको क्या फल की प्राप्ति होती है ये भी बताया जाएगा और माता को कौन सा फूल चढ़ाते कौन सा फल चढ़ाते भोग वगैरह ये बताया जाता है तो ये सारी स्थूल चीज़ें हैं और ये जो है जो नौ देवियों के जो अपन नाम सुनने जाते शास्त्रों में या इसमें जो पुस्तक है नवदुर्गा के नौ रूपों की तो उसमें हम जो नाम सुनते हैं या नाम पढ़ते हैं रादर आप मैं पढ़ते हैं इसलिए बोल रही हूँ कि हम जब जो नवरात्रि के माँ दुर्गा के नौ रूप पढ़ने जाते तो मंदिरों में भी जो मूर्तियाँ रहती है नव दुर्गा की उसमें हम जो नाम सुनते माता के वो हमने कभी कभार ही सुने रहते हैं पर प्रैक्टिकल जीवन में जब हम माता के रूप के नाम सुनते हैं वो अलग रहते हैं तो मैं आपको जस्ट बताती हूँ कि आपको क्या शास्त्रों में या पुस्तकों में नव दुर्गा के आ, या जो अभी व्हाट्सअप पे भी आप लोगों ने दुर्गा के रूपों के आ, कुछ न कुछ आ, आ, पोस्ट देखे होंगे तो उसमें शै प्रथम शैलपुत्री फिर दूसरी ब्रह्मचारिणी माँ है तीसरी कुष्मांडा, चंद्रघंटा फिर स्कंद माता पांचवी, फिर कात्यायनी देवी फिर कालरात्रि बताई है फिर आठवीं महागौरी श्री महागौरी और नौवीं सिद्धिदात्री तो इसमें क्या है अपन अपन जो नॉर्मल लाइफ में सुनते हैं तो नॉर्मल लाइफ में अपन सुनते हैं वो क्या रहता है सबसे ज़्यादा कौन सा नाम सुना जाता है संतोषी माँ अम्बे माँ और हम देवियों को देखते हैं तो वीणा वादिनी सरस्वती जिनकी हम वसंत पंचमी को भी पूजा करते हैं है न तो और उसके अलावा पार्वती जी है तो पार्वती जी को तो अपन उसमें भी देखते हैं उनका नाम अलग बताते हैं महागौरी के रूप में भी बैल पे सवारी बताते हैं उनकी और शैलपुत्री के रूप में भी पार्वती की बताते हैं है ना तो अक्सर इनके रूपों में क्या होता है कि किसी हाथ में कमल होता है किसी हाथ में माला रहती है किसी हाथ में शक्ति को प्रदर्शित करने वाले शस्त्र रहते हैं न तो ये सारी चीज़ें रहती हैं कभी माँ के दो हाथ रहते हैं पर ज़्यादा करके माँ का शक्ति रूप जो होता है तो उसमें छः भुजा या अष्ट भुजा बताते हैं माताजी को कभी कभी किसी रूपों में दस भुजाएं भी बताते हैं और अक्सर शेर की सवारी बताते पर एक दो माँ मा, देवी माँ के रूप ऐसे हैं जिनकी जिनके वाहन कुछ अलग स्पेशल है वो स्पेशल वाहनों का भी अपन चर्चा करेंगे और उसके बाद में हमको प्राप्ति क्या होती है इनकी आराधना से क्योंकि मेरा ये रेडियो मधुबन पर दूसरा इंटरव्यू है तो पहले मेरे इंटरव्यू में मैंने कहा था कि राजयोग से अष्ट शक्तियां प्राप्त होती है तो अष्टशक्तियाँ कौन सी है अगर जब हम ये माँ के शक्ति रूपों की आराधना करते हैं तो तो पार्वती पार्वती जी है जो पहली देवी की हम आराधना करते हैं आठ दिन में तो पहली पार्वती देवी जो है वो कौन सी शक्ति को प्रदर्शित करती है कि उसने बहुत सारा जो विस्तार है मन का उस विस्तार को संकीर्ण किया है बहुत सारे वेस्ट को ख़त्म किया है उन्होंने और अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके पार्वती जी की क्या अपन सुनते हैं उनका लक्ष्य क्या था कि उनका लक्ष्य था शिवजी को प्राप्त करना है ना शिवजी को प्राप्त करना उसके लिए ही उन्होंने अनेक रूपों में तपस्या भी की है तो ऐसे पार्वती बहुत सारे दुनियावी आकर्षणों से आ, मुक्त हो गई थी और अपने को लक्ष्य को निर्धारित करके उसी में तपस्या की और शिव जी को प्राप्त किया तो पार्वती जी जो शक्ति को प्रदर्शित करती है वो अननेसेसरी जो विस्तार है हमारे जीवन का उसको संकीर्ण करने का है और दूसरा है दुर्गा रूप तो दुर्गा रूप मतलब हमारी जो बहुत सारी शक बहुत सारा अटेंशन फैला हुआ रहता है तो उसको जब हम समेट लेते हैं पहले तो विस्तार है विस्तार को संकीर्ण करना पार्वती जी ने किया और दूसरा दुर्गा जी है वो आ, शक्तिशाली रूप है जब उन्होंने अनेक वेस्ट को खत्म कर दिया वेस्ट को ख़त्म कर दिया मतलब अपने में समेटने की शक्ति धारण कर ली तब उन्हें दुर्गा रूप दिखाया है और हम ऐसे दुर्गा रूप की उपासना करके आराधना करके हम में भी उनकी समेटने की शक्ति आती है जो हमें अनेक वेस्ट से अनेक आकर्षणों से जो हमारी आत्मा को भटकाते हैं उसको हम जब ख़त्म कर देते हैं तो वो शक्ति रूप दुर्गा का मानते हैं है, है ना और तीसरा रूप मानते हैं जगदंबा देवी का तो जगदंबा मतलब हम लोग जब आ, दूसरों के अवगुणों को न देखते हुए या उनको क्षमा करते हुए अपने दिल को बड़ा बनाते हैं बहुत बहुत सारी कल्याण की भावना और बहुत सारा क्षमा की भावना बहुत सारी क्षमा की भावना जब अपने में धारण करते हैं तो हमारा वो जगदम्बा रूप हो जाता है मतलब विश्व कल्याणकारी रूप हो जाता है वो तीसरा रूप माँ का जगदम्बा अम्बा रूप या जगदम्बा रूप में माँ की बहुत ज़्यादा आराधना होती है फिर फिर तीसरी शक्ति ये हो गई है आ, और च, मतलब समाने की शक्ति है जगदम्बा में सब कुछ समाने की शक्ति है क्षमा करने की शक्ति है और बिना कोई कंडीशन के अपने भक्तों को बहुत लव देने की शक्ति है तो चौथी चौथी माता जी माँ माँ मा का रूप कौन सा हम ज़्यादा सुनते हैं वो गायत्री गायत्री देवी का विशेषता क्या है गायत्री देवी की विशेषता भी है कि जो आ, आ, अच्छा क्या है बुरा क्या है मतलब हमारे लिए योग्य क्या है और अयोग्य क्या है वो परखने की शक्ति है गायत्री देवी में परखने की शक्ति है तो हम बहुत सारे निगेटिव और वेश से अपने आप को छुड़ा लेते हैं तो ये गायत्री माँ गायत्री माँ से हमको परखने की शक्ति जो है वो आ, मिलती है उसके बाद अगर हम परख परख लेते हैं कि क्या हमारे जीवन के लिए सही है और क्या नहीं क्या खरा क्या गलत है तो उसके लिए हमारी बुद्धि यथायोग्य निर्णय लेने के लायक हो जाती है और निर्णय लेने के लायक मतलब निर्णय कौन करता है बुद्धि और बुद्धि की देवी किसको बताया जाता है पाँचवें रूप में सरस्वती जी को और सरस्वती जी को वीणावादिनी भी के रूप में भी बताया तो सरस्वती देवी की इतनी ये योग तपस्या करते करते अपने में श्रेष्ठ धारणाएं करते करते उनकी बुद्धि इतनी विकसित हो जाती है कि वो उनकी बुद्धि जो है वो अब उनके भक्तों को भी एक बुद्धिमत्ता के रूप में इसलिए सरस्वती जी जो है विद्या की देवी गाई गई है और सरस्वती देवी जी बुद्धि की देवी भी गाई हुई है तो ये हो गया पांचवा रूप जो हमारे जो सामान्य लाइफ में हम इनके नाम ज़्यादा सुनते देवी पार्वती दुर्गा जगदम्बा गायत्री सरस्वती जी और और एक माता का बहुत गायन होता है वो कौन सी है संतोषी माँ है ना तो संतोषी माँ मतलब क्या होता है हम लोग हमारे हम लोग जब देवी को प्रार्थना करते हैं तो क्या चाहते हैं कि हमारे हमारे मन में शांति रहे हमारे जीवन में सुख रहे और ये सुख शांति कौन चीज़ें मिटाती है हमारे जीवन से मतलब कौन चीज़ें हमको अशांत करती है कौन चीज़ें हमारा सुख छीन लेती है तो कभी किसी का व्यवहार कोई जो लोग हमारे साथ काम करने में वाले रहते हैं तो कभी हमारे उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रहते हैं जो कि वो पूरा मतलब उनसे हमारे पूरे नहीं होते तो हमें लगता हम डिस्टर्ब हो जाते कि ये हमारे साथ ऐसे क्यों करते वैसे क्यों करते तो उससे क्या होता है हमारे मन की शांति जो है वो शांति हमारी ख़त्म होने लगती है और हम ये फील नहीं करते हम सुखी नहीं फील करते हमको दुख होने लगता है तो हम कभी कभी दुखी हो जाते तो हम जो माताओं से आराधना करते देवी से कि भई हमारे को मन की सुख शांति मिले तो सुख शांति नहीं होती है तभी हमने ये चार पांच अभी इसके पहले मैंने चार पांच देवियों की धारणाओं के बारे में आपको बताया तो वही मतलब कि हमको एक दूसरे का अवगुण जो है उसको उसको इग्नोर करने की ताकत आती है उसको समाने की ताकत आती है सहन करने की शक्ति आती है तब हम शक्तिशाली बनते जाते हैं और एक बार सबके सब के अवगुण वगैरह इनको इग्नोर करके उनको स्नेह देके प्यार देके उनको चलाने की शक्ति जब हम में आ जाती है तो हम हर तरह के संस्कारों के व्यक्तियों से संतुष्ट रहने लगते हर तरह की परिस्थितियों से संतुष्ट हो जाते हैं तो ये रूप क्या है माँ का ये इसी को संतोषी माँ बोलते हैं कि संतोषी माता हमको संतुष्टता देती है मतलब ये ज्ञान की शक्ति और अनेक शक्तियाँ जो ऊपर बताई मैंने सम, कैसे समेटना है कैसे क्षमा कैसे समाना है क्षमा करके और कैसे अपने को अनने से सरी वेस्ट से अपने को दूर करना है कैसे पर पास्ट को फुल फुल स्टप लगाना है है ना जो जो परिस्थिति हमको अच्छी नहीं लगती है उसको भी अपन अगर कोई एकदम बड़ी चीज आ गई हमारे जीवन में जो हमको डिस्टर्ब करती है तो हमारे को ईश्वरीय ज्ञान मतलब भगवान का जो ज्ञान है वो हमको फुल स्टॉप लगाना सिखाता है एक ड्रामा का नॉलेज देता है कि जो हुआ है वो पहले भी हुआ है क्योंकि भगवान हमको चार युगों के चक्र का माहिती देता है चक्र का ज्ञान देता है जिसको हम स्वदर्शन चक्र कहते हैं और स्वदर्शन चक्र देवियों के हाथ में भी दिखाया जाता है अगर हम दूसरों को देखना बंद करते हैं अगर हम अपने अपने खामियों को निकालने का पुरुषार्थ करते हैं राजयोग की तपस्या द्वारा और उसके लिए क्या भगवान ने हमको राजयोग में शिक्षाएं दी है कि अपने को आत्मा समझो हम अपने को शरीर समझते हैं तो हमें पांच विकार आते हैं हम हमें हर तरह की कमजोरियाँ आती है और उसके कारण ही हम दुखी हो जाते हैं तो मैं अभी मेरा जो पूरा नवरात्रि की जो साधना का पूरा करके और दशहरे पे आपको आऊंगी तब आपको पता चलेगा कि हम लोग के मन में जो दुख और अशांति रहती है तो वो किस वजह से रहती है तो हम ये जो मैंने बताया है कि जो चार पांच जो पांच विकार और बहुत सारी कमी कमजोरियाँ हमारे आत्मा में जब प्रवेश कर जाती है उनके फल स्वरूप हम में जो हमसे जो विकर्म होते हैं उसके कारण हम दुखी हो जाते तो आ, अभी मैंने देवियों के रूपों में आपको कहां तक आई थी मैं संतोषी पर और फिर एक सातवीं माँ का रूप बताते हैं माँ काली माँ काली का रूप कितना भयंकर बताया है पर भयंकर किस लिए कि हमारे ही हमारे ही मन में जो कु कमी कमजोरियां होती है तो उन पे ही हमको अपना उग्र रूप धारण करके अपनी ही कमी कमजोरियां खत्म करनी है उसी का आ, उसी को सामना करने की शक्ति के रूप में बताया है फिर है आठवां रूप बताया है माँ का जो सबसे आ, फेमस नाम सुनते महालक्ष्मी तो महालक्ष्मी को कैसे बताया है धन की देवी बताया है है ना और कमल कमल आसन धारिणी बताया है तो हम अपने आसपास की परिस्थितियों से अपने आसपास के व्यक्तियों के संस्कारों से जब एक कमल की तरह न्यारे होने लगते हैं तो हमें सभी प्रकार के व्यक्तियों को सहयोग देने की शक्ति आती है फिर हम हमारे मन में कोई कंप्लेंट नहीं रहती है किसी के बारे में और हम किसी से कंपटीशन नहीं करते हैं बल्कि उनको हर तरह से सहयोग देते देने लगते हैं तो सहयोग देना मतलब देना कुछ भी देना जो है वो दाता की निशानी को एक धन के रूप में बताया जैसे लक्ष्मी माँ का वर वरदानी हाथ बताया है जिसमें से क्या निकल रहा है सिक्के सोने के सिक्के बताए जाते तो इस तरह से आठवीं आठवा जो रूप है महालक्ष्मी का हर तरह का तो इस तरह के इस तरह से हम जब अनेक शक्तियाँ राजयोग से अपने को आत्मा समझ के जब अपनी कमी कमजोरियाँ खत्म करने का पुरुषार्थ करते हैं तो ये शक्तियों की उपासना जो हम करते हैं तो शक्तियों की उपासना माना ये शक्तियाँ हम हमारे में ऑलरेडी थी लेकिन हमको उनकी विस्मृति हो गई थी ये अष्टशक्तियाँ हमारे में पहले से थी लेकिन हम भूल गए थे उनको तो ये जब राजयोग की हम प्रैक्टिस करते हैं तो भगवान हमको फिर से उन शक्तियों की याद दिलाता है हमें आत्मस्वरूप में टिकाता है जिसके बल बलबूते पर हम आ, हमारे पांच विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं इसलिए नवरात्रि के बाद में क्या आता है दशहरा तो जो पाँच विकार है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनको और इनके साथ भय ईर्ष्या आलस्य आदि छोटे छोटे बहुत कमजोरियाँ हैं जो हमारे जीवन को डिस्टर्ब करती है हमारे जीवन का सुख ले हरण कर लेती है तो इसके लिए हम जब अपने अपने ही अंदर शक्तियों की आह्वान करते हैं अपनी ही शक्तियों की और अपने ही अंदर जो विकार है उनको हम खत्म करते हैं जैसे देवियों को असुर संहारिणी बताया तो वास्तव में क्या उन्होंने असुरों का संहार किया नहीं असुरों का संहार नहीं किया उन्होंने ये जो राजयोग की साधना से उन्होंने अपने जीवन की कमी कमजोरियों को और दुर्गुणों को ख़त्म किया जिसको बत, जिसको एक अ uh, सिंबल के रूप में संकेतिक रूप में उसे दिखाया जाता है कि उन्होंने असुरों का संहार किया तो uh, ये uh, असुरों का संहार किया मतलब कौन से जो पांच विकार और और अनेक कमजोरियां तो जिन्हें हम uh, रावण के रूप में दिखाते हैं और रावण के दस शीर्ष दिखाते हैं जिसमें से पांच विकार मैंने बताया आपको फिर उसके अलावा भी अनेक कम, कमी कमजोरियां आप अपने लिए भी चुन सकते हो कि ये मेरे जीवन की कमजोरी है बाकी भय है ईर्ष्या है आलस्य है ये सारी चीज़ें हैं और भी आप अनेक कमजोरियां चुन सकते हैं तो ये रावण के दस शी शीश में बताए हैं जो हम अपने भीतर शक्तियों का आह्वान करते हैं जब राजयोग की प्रैक्टिस से मतलब अपने को आत्मा समझते और हमको हम अपने आप को परमात्मा शक्ति से जोड़ते तब परमात्मा की परमात्मा की स्मृति से हमें ये सारी शक्तियाँ आने लगती है और हमारे भीतर की कमजोरियाँ खत्म होने लगती है तो इसको हम सच्ची विजय कहते हैं इसलिए सच्ची विजय को विजयादशमी या ये दस बुराइयों को हमने हरा दिया नवरात्रि में नौ शक्तियों की उपासना करके हमने अपने भीतर की कमजोरियों को हरा दिया इसलिए दश हरा और ये तो मेरा टॉपिक खत्म हुआ लेकिन साथ में और जो हम नवरात्रि में जो चीज़ें करते हैं उसका हम आध्यात्मिक रहस्य क्या बताते कि नवरात्रि में हम अनेक प्रकार के व्रत धारण करते कि प्याज लहसुन के बिना खाना खाना या उपवास करना है ना? तो उपवास मतलब परमात्मा की स्मृति में रहना है ना? उपवास परमात्मा मतलब हमारी दृष्टि ऊपर ही जाती है तो उपवास मतलब पर परमात्मा या श्रेष्ठ संग में रहना श्रेष्ठ ज्ञान के संग में रहना श्रेष्ठ साध श्रेष्ठ साधकों के संग में रहना तो यहाँ साधक कौन है हमारे जो पहुंचे हुए जैसे दादी दीदियाँ हमारी तो उनके हम क्लासेस सुन के बाबा की मुरली से ज्ञान सुन के हम लोग सत्संग करते रोज और जागरण क्या है जैसे नवरात्रि में नौ दिन हम जागर जागरण करके और माँ की आराधना करते शक्तियों की आराधना करते हैं पर जागरण सच्चा जागरण क्या है अज्ञान नींद से जागना तो हम अभी तक अज्ञान के कारण अपने आप को शरीर समझते रहे तो वो अज्ञान निद्रा से जाग के हम अपने सत्य स्वरूप मतलब आत्मा स्वरूप में जब टिकने लगते हैं तो वो सच्चा जागरण होता है तो ये जागरण हमेशा करना या इसी को सिम्बोलेज इसमें इससे इस भी करते हैं कि नवरात्रि में कई लोग दीपक भी जला के रखते हैं और वो दीपक बुझने भी नहीं देते नौ दिन बराबर अखंड ज्योत जलती रहती है तो ऐसे ही हमारी आत्मस्मृति की अखंड ज्योत जलती रहे तो हमें अनेक शक्तियां जो मैंने अभी बताई आपको अष्ट शक्तियां सारी सिद्धियाँ हमें आने लगती है है ना जो भक्ति में आखिरी देवी का नाम बताए सिद्धिदात्री तो सिद्धिदात्री मतलब अने हम जो ये उपासना करते शक्तियों की उससे हमें अनेक प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती है तो ये आज का आध्यात्मिक रहस्य नवरात्रि का और दशहरे का मैंने बताया ओम शांत डॉक्टर सीमा जी बहुत ही अच्छी तरह से आपने दशहरा के बारे में नवरात्रि के बारे में उपासना के बारे में आपने बहुत सुंदर बातें बताई आशा करूंगा हमारे सभी श्रोता मित्रों को भी अच्छा लग रहा है तो मैं चाहूँगा कि इस बात का आप ध्यान करें और जब भी आप पूजा अर्चना करें तो इन चीज़ों को अगर याद रखते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी पूजा सफल भी होती है और आपका विश्वास भी बढ़ता है तो थैंक यू डॉक्टर सीमा जी और फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर तब तक आप बने रही हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति सुनते रहो म रहो